दर्शन में एक प्रसंग है अगर बारह प्रमेय बताए गए हैं कितने थे? बुद्धि व्यक्ति दोष नित्य भाव फल दुख अपवर्ग कितने हुए और बारह इन दो की चर्चा करेंगे पर है दुख। प्रमेय प्रमेय का मतलब होता है जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसको जानने का जो साधन है उसका नाम है प्रमाण अन्य योग्य पदार्थ है उसका नाम नामे प्रमे। उस प्रमेय को जानने का जो साधन है उसका नाम प्रमाण वस्तु है परमाता। माता प्रमाता ये तीसरी वस्तु है का मतलब है जो प्रमाणों से प्रमेय को जानने वाला का तो चेतन होगा जड़ तो होगा नहीं ठीक है चौथी क्या प्रमिति छोटी प्रमिति हाँ प्रमिति कर नहीं आएगा प्रमिति प्र प्रमिति का अर्थ है ज्ञान ज्ञान ज्ञाता को को जो प्राप्त हुआ उसका नाम है प्रमिति प्रभातें हो गई प्रमेय प्रमाण परमाता प्रमिति और पर प्रमाण किस को बोलेंगे का आपने सामने दीवार पर घड़ी को देखा नाम है प्रमेय क्या है घड़ी प्रमाता कौन है जीवात्मा सामने ठीक है और प्रमिति क्या है उसमें तो स्था। हाँ स्था। जो आपको ज्ञान हुआ उसका नाम है प्रमिति सामने घड़ी लगी घड़ी में इतना बज रहा है ये जो ज्ञान हुआ इसका नाम प्रमिति दर्शन कहता है कि संसार में सोलह पदार्थ हैं चाहिए सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है यह न्याय दर्शन का पहला सूत्र है जिसमें पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सोलह पदार्थ हैं, वो भी बोलिए मेरे साथ प्रमाण सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प छल जाति निग्रह स्थान पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है हमें पहला है प्रमाण दूसरा प्रमेय तो प्रमाण गिनेंगे तो चार विस्तार करेंगे तो आठ लेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा फिर समझ में ठीक और क्या गलत प्रमाण से प्रमेय को नहीं जानेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या सही और क्या गलत किस वस्तु को लक्ष्य बनाएं को मैंने अंत में एक प्रश्न दिया था आपको सोचने के लिए क्या प्रश्न था उत्तर सोचा आपने कुछ सोचा नहीं अरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे है। अभी तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं दोनों में से अच्छा कौन सा ज्यादा लाभ में कौन सा हाँ ये बताना अभी तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं अभी व्यक्तिगत नहीं पूछ रहे तो आप कह रहे थे वो भी ठीक है वो भी ठीक है आज बदल गया आपका उत्तर चलो ठीक है अच्छी बात है तो, तो हाँ तो यही बताना था ना तो ये अशोक जी ये ठीक है गृहस्थित गृहस्थ लोगों को भोगों को भोगते हुए को मारना सरल होता तो बहुत सारे गृहस्थी लोग घर छोड़ के वाहन हो जाते जीवन को हैं हैं होते लेकिन नहीं देखा कि गृहस्थ में जाके उसके कितने संस्कार बिगड़ेंगे वो आपने नहीं सोचा कि 25 वर्ष तक ऊंचा नीचा रहा उसमें तो पचास सत्तर परसेंट बिगड़े उसको वापस सारे मेहनत किसको करनी पड़ेगी तो ज्यादा तो गृहस्थी ने बिगाड़े इसको तो एक ही जन्म लगा ब्रह्मचारी तो उसको तो अभी दस जन्म और लगेंगे इसको सारे को सुधारने में बताओ घाटे में कौन रहा में तो से बस कहाँ दिखते हैं आज इसीलिए तो हम कह रहे हैं तो इसीलिए हम कह रहे हैं किसी और आदर्श ब्रह्मचारी की तुलना करें, ठीक है ना तो नियम का पालन तो करना पड़ेगा ये ये तो है, ये तो है, नियम सबके लिए। अब यम नियम में नहीं? तो जो ब्रह्मचारी रहेगा वो शॉर्टकट मारेगा जो गृहस्थ में जाएगा उसका रास्ता लंबा हो जाएगा उसको भी चक्कर काट के फेर इधरी आना वन परस में फिर उसको ब्रह्मचारी बनना तो ये तो बीस परसेंट बिगाड़ आया जो ब्रह्मचारी बनता है वो सत्तर परसेंट बिगाड़ के है? बताओ किसको कष्ट ज्यादा होगा किसको लड़ना ज्यादा पड़ेगा लड़ना तो अधिक कोई पड़ेगा <coughs> तो ये कहते हैं। संस्कार और ज्यादा बिगड़ते ठीक करने के लिए तो वन प्रस्थ है पहले गृहस्थी बन के पच्चीस तीस साल अपने संस्कार बिगाड़ो फिर उनको सुधारने के लिए पंद्रह बीस साल और मेहनत करो तो इसीलिए तो कह रहा हूं वो लंबा चक्कर है और एक एक पहले से ही बच बचा के सीधा ही ब्रह्मचारी से अपना काम शुरू कर दे एक गृहस्थ में जाए फिर वनप्रस्थ में उल्टा चक्कर काट के फिर वापस शुरू करे तो ये लंबा काम हो गया कि नहीं ये शॉर्ट हो सिद्धांत तो ये है सिद्धांत ये है कि जब मोक्ष का मार्ग ब्रह्मचर्य का है तो ब्रह्मचर्य वाला ही फायदे में रहेगा गृहस्थ वाला तो लंबे चक्कर पे जा रहा है वो लंबा चक्कर काट के फिर वापस उसको इधर ही आना पड़ेगा सिद्धांत के हिसाब से तो ये ठीक है अब अपनी व्यक्तिगत क्षमता को देखना है कि सिद्धांत तो ठीक है पर हमारी क्षमता है या नहीं है जोश से काम नहीं चलता जोश से काम नहीं चलता उत्साह तो होना चाहिए पर उतनी शक्ति भी सामर्थ्य जोश में आ जाता है तो वो हानि उठाता है। को देख के आपने देखा साठ किलो वजन उठा रहा है तो आ गया पर ताकत तो है नहीं और आपने भी उसकी नकल करके साठ कि उठा लिया तो आपकी कमर टूट जाएगी कोई नस वस उतर जाएगी फिर बीमार हो जाओगे आप बिस्तर में तो केवल जोश से काम नहीं चलता जोश के साथ साथ ताकत भी चाहिए उत्साह चाहिए सामर्थ्य चाहिए शक्ति चाहिए बुद्धि चाहिए बहुत कुछ चीज़ें चाहिए अब व्यक्तिगत स्तर को ये देखना है कि हमारी इतनी क्षमता है डायरेक्ट ब्रह्मचारी से सीधा सन्यासी बनने की तपस्या करके ऐसे नहीं कि बस दो साल पढ़ लिया और अपना कर लिया सन्यासी ऐसे नहीं पूरी योग्य बनाओ वैराग्य उत्पन्न करो जब असली वैराग्य हो जाए तब सन्यास लेना चाहिए तो फिर शॉर्टकट मारो मना किया कि सामर्थ्य मत बढ़ाओ बिल्कुल बढ़ाओ उसको निर्णय करना पड़ेगा कि हमारा कितना बढ़ पाएगा हम सामर्थ्य बढ़ाएंगे और हमारा कितना सामर्थ्य बढ़ पाएगा जितना भी बढ़ेगा क्या उतने से हमारा काम चल जाएगा अगर चल जाता है तो बढ़ाओ और यही शॉर्टकट मारो मैं तो शॉर्टकट के पक्ष में हूं नहीं हूँ वो स्वामी सच्चिदानंद बोध हो गया था हम बहुत पछता रहे ब्रह्मचारी रह गए हमने बहुत गलती की एक है सन्यासी अपने गुजरात में ही है और भी कई सन्यासी देखे हैं उनसे है? भी पूछते हैं क्योंकि वो लोग ऐसी बात करते हैं तो दुनिया सुनती रहती है ये सन्यासी विचारे दुखी है अनुभव सुन सुन के लोग हमसे भी पूछते हैं जी आपने शादी नहीं की आपका कैसा अनुभव है आपको कब तो कहता हूँ हमने शादी नहीं की हमारी तो लॉटरी लगी है पश्चात आपकी तो बात क्या हम तो कहते हैं हमारी तो बड़ी लॉटरी लगी है हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि एक दुर्घटना से बच गए इतना तो है और क्या दादू है बुरा तो नहीं मानोगे भाई देखो गृहस्थी लोग बैठे यहां बुरा नहीं मानना हम तो सत्यवादी सत्य बताते सच है वो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए गलती हो गई तो कोई बात नहीं गलती को स्वीकार करो अगले उसमें लिखा है कि अगर कोई आदमी किसी की हत्या कर आजीवन काराकाश की सजा होती है दंड होता है कितने वर्ष होता है पहले बीस होता था पहले बीस होता था अब चौदह कर दिया क्यों दिनेश एक बीट गया अब चौदह पर आ गए पहले बीस साल होता था तो एक हत्या कर दे कोई किसी को मार डाले तो उसको आजीवन कारावास चौदह वर्ष की जेल और दो हत्या कर दे तो भारत वर्ष है फिर एक और अपराध किया उसकी सजा आठ वर्ष है फिर एक और अपराध किया उसकी सजा पंद्रह वर्ष है तो वहां बारी बारी से ये सारे वर्ष गिने जाते हैं पहले चौदह गिने जाएंगे फिर आठ गिने जाएंगे कितने हुए बीस और फिर पंद्रह आगे गिनो कितने हुए तो उसको सैंतीस साल जेल में रहना पड़ेगा वो ऐसे गिनते हैं और भारत में तीन अपराध किए तो तीनों की सजा एक साथ चलती है मतलब छवी और आठवीं और पंद्रहवीं तीन अपराधों की सजा एक साथ तो कुल मिला के जो अधिकतम सजा है उसको वही भोगनी है पंद्रह ही भोगनी है मैक्सिम पंद्रह थी तीन में से तो विदेशों में ऐसा नहीं गिनते अपराध किए तो एक, एक के बाद एक गिनते जाते हैं और छह छ साल की सजा भी होती है हो। चाहे आदमी जिए या नहीं जिए वो एक के बाद एक सारी सजा टोटल करते जाते हैं और वो घोषणा करते हैं इसको साढ़े तीन सौ साल की सजाएं सौ वर्ष की सजाएं इसको पाँच सौ वर्ष की सजाएं इसको ढाई सौ साल की सजाएं पर ही जाएगा पर उसकी बदनामी तो होती है ना कि इसको ढाई सौ साल सजा की साल सजा हुई इसने इतने अपराध किए इसको साढ़े चार सौ साल की सजा हुई उसकी बदनामी तो होती है ना तो वो भी तो एक सजा है चाहे न जी पाए पर लोगों में नाम तो खराब होता ही है उसका वो भी डरते हैं कि हमारी भी ना हो जाएगी बदनामी होगी जेल भी होगी सब कुछ होगा ज्यादा तो तो और और तो भलीय हो कम नहीं होती एक बार शादी कर ली तो अट्ठाईस साल की तो जेल होगी पच्चीस से पहले तो छूट नहीं सकते आप गृहस्थी से फिर बेटे की शादी करेंगे कुछ पोता पोती होगा तो दो साल तीन साल और निकल जाएंगे तो डबल मर्डर केस की सजा है शादी करने का मतलब करने हो तो कर लो ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ विधि विधान के हिसाब से 28 साल तो लग ही जाते हैं और उसमें गृहस्थ में जितना राग हो जाता है बढ़ जाता है राग परिवार से बच्चों से पत्नी से और रिश्तेदारों से उसको छूटाने में कितना टाइम लगेगा वो भी तो एक तरह से आजीवनी जेल हो जाती है अट्ठाईस नहीं सत्तर साल की जेल हो जाती है मरते दम तक व्यक्ति छूट नहीं पाता तो वो, अगले में हैं। तो वो, अगले आ, वो और है और अगले जन्म में भी वो साथ जाएगा अब देख लो कितना लाभ और कितनी करता, रहता है उसको ना कोई आगे की चिंता ना पीछे की। अब दोनों की तुलना कर लो फिर समझ तो तो में आ पाता है उनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ इसलिए वो घाटे में गए यही तो मैं कह रहा हूँ अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो तो घाटे में जाएंगे और घाटे में भी उस दो ब्रह्मचारियों की तुलना कर रहा हूं जिसको और जिसको नहीं हुआ गृहस्थी की अपेक्षा तो फिर भी फायदे में रहेगा चाहे तुरस्ती तो आकर के बोलते हैं बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो तुमको इस उम्र में ये विद्या मिल गई हमको तो अब देते हमसे हम होता नहीं और वो हमको देख करके खुश होते हैं कहते हैं चलो हम नहीं कर पाए तुम तो कर लो था था तो कह देता है वो साफ ऐसे <laughs> कम मिलते हैं कोई कोई तो ये भी कहते हैं अगले जन्म में ब्रह्मचारी बनेंगे बिल्कुल कहते हैं उन्होंने देख लिया ना गृहस्थी में कितना सुख और कितना दुख तो ये प्रश्न मैंने इसीलिए रखा था कि जब तक हम संसार को नहीं समझेंगे तब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं होगा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा तत्व ज्ञान ही तो उपाय है अब इस संसार के तत्व ज्ञान को समझने के लिए अब मैं ये टॉपिक शुरू करता हूं पर बताए उसमें ग्यारहवें नंबर पे है दुख तो दुख को जानो दुख क्या है कहा है कैसा कैसा है पर सुख भी है दुख भी है और सुख भी है दोनों बातें हैं परंतु जैसा सुख यहां हम चाहते नहीं है नहीं क्षण अस्थाई, स्थाई।, स्थाई चाहते वो यहां सुख दुख नहीं आना चाहिए जरा भी हम ऐसा चाहते हैं क्या ऐसा मिलता है यहां तो वो मिलता नहीं और जो मिलता है वो हम चाहते नहीं यहां मिलता है क्षणिक सुख क्षणिक सारे दुख भी शामिल है केवल सुख नहीं मिलता बहुत सुख तो है यहां। फिर एक व्यक्ति ने पूछा प्रश्न गौतम तो ले लिया पर सुख का तो नाम लिया ही नहीं क्या सुख नहीं है सुख नहीं मानते क्या संसार में तो गौतम मनिजी ने जान के उसका नाम नहीं लिया हमने किसी सुख को देखकर फंस जाता है नहीं? और हम फंसाना नहीं चाहते लोगों को हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं संसार से मुक्त करना चाहते हैं इसलिए हमने जानबूझ के सुख कर दिया वो बेकार सा सुख है जो यहाँ मिलता है वो हमें चाहिए नहीं वो आपको भी नहीं चाहिए आपसे पूछे भाई बेसन कहाँ मिलता है तो आपको पता हो कि हाँ इस दुकान पर वो थर्ड क्लास है उसमें कंकड़ होते मिट्टी होती कंक सुथरा बेसन नहीं तो आपको पता तो है और वो पूछे जी बेसन कहाँ मिलता है तो आप उसको बताएँगे क्या नहीं बताएंगे यहाँ तो बेकार थर्ड क्लास बेसन मिलता है इसका क्या बताना कोई अच्छी दुकान होगी तो वो बताएंगे पर में सुख है तो सही पर वो थर्ड क्लास है कंकर मिला हुआ है मट्टी वाला ही नहीं तो बोले दुख की बात करेंगे हम अगर दुख समझ में आ जाएगा तो हम छूटने की कोशिश करेंगे वो तो फिर ही समझ में आएगा कि यहां दुख है तो आप यहां से छूटने की कोशिश करेंगे यदि इस भ्रांति में रहे कि यहाँ बहुत सुख है तो यहीं फंसे रहेंगे सुख हमको बांध लेता है और दुख हमको छुड़वाता है इसलिए उन्होंने कहा हम जानबूझ के दुख की चर्चा कर रहे हैं सुख की बात योगात दुख हम एव में है सूत्र और बताई देता हूं आपको संख्या भी बताता हनिक है और सूत्र है पचपन देते हैं संसार में विविध बाधना योगात्ना मतलब दुख विविध माने अनेक प्रकार के बाधना अनेक प्रकार के दुख योगात् योग होने से अनेक के दुखों का योग होने से संसार में अनेक प्रकार के दुख दुखों का समावेश होने से इतना ही दुख है अर्थात दुख का कारण है दो सारी है कि जन्म लेना ही दुख का कारण है अगर जन्म ले लिया तो फिर दुख से बच नहीं सकते कितना भी करेगा, कोई एक्सीडेंट होकेगा कोई हाथ पांव तोड़ डालेगा कोई जहर पिलाएगा कोई धक्का मुक्की करेगा कोई झूठा आरोप लगाएगा कोई चोरी कर लेगा पता नहीं क्या क्या दुख आएंगे तो ये सारे दुख आएंगे इसलिए उन्होंने कहा संसार में जन्म लेना ही दुख की जड़ है प्राणी है तो किसी को कम दुख है किस दुख है किसी को बहुत ज्यादा है किसी के शरीर के अंग ठीक ठाणियों में गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली सांप आदि सांप के तो पाँव ही नहीं है बताओ गाय से रगड़ रगड़ के चलता है पेट से ही पाँव भी नहीं दिए भगवान ने वो भी नहीं सकता बेचारा है उसकी बात नहीं की जाती बात की जाती है भाव किसी प्राणी को नहीं है सुख तो सभी को है परसा सुख है आत्मा को या घोड़े के शरीर में क्या कहते हैं जी घोड़ा बनो आदमी बनो गधा बनो कुत्ता कुछ भी बनो सारे प्राणी अपनी, अपनी जो में तो सारे लोग तर्क लगाते हैं अपना तो मैंने कहा सारे बराबर सुखी नहीं है ये तो ठीक है मरना कोई नहीं चाहता साअर भी मरना नहीं चाहता भेड़ बकरी मक्खी मच्छर कोई भी मरना नहीं चाहता ये तो ठीक है पर इतनी बात से यह सिद्ध नहीं होता कि बराबर सुखी है। बोले तो कैसे मैंने कहा एक दृष्टांत सुनो फिर समझ में आएगा एक कंपनी में काम करते हैं नौकरी करते हैं और कंपनी आपको पच्चीस हजार रुपए मासिक वेतन देती है ठीक है व्यक्ति आकर आपको ऑफर करता है अपना विचार प्रस्तुत करता है कि भाई तुम ये कंपनी छोड़ो यहां पच्चीस में देख दूंगा बोलो हाँ या ना दिख रहे तो हाँ बोलेंगे फिर तीसरी कंपनी वाला एक और आया वो कहने लगा नहीं नहीं तुम्हें यहाँ बीस मिलता है मेरी कंपनी में आओ मैं तुम्हें बीस दूंगा अब बोलो हाँ या ना और ना का कारण समझ में आया कहाँ आप हाँ करते हैं और कहाँ ना करते हैं कहते हैं जहाँ फायदा दिखता है वहाँ हाँ करते हैं चलो आप कहते हैं सारे प्राणी बराबर सुखी है कुछ भी बनो क्या फर्क पड़ता है सुखी है तो मैं आपको ऑफर करता हूं इस बार तो आप मनुष्य हैं अगले जन्म में आपको सुअर बनाएंगे बोलो हाँ या ना बोलो हाँ या ना किया कि में फायदा नहीं है तभी तो ना बोला। बोला ना बोला बोला आपने इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सुअर घाटे में तभी तो ना बोला अब बताओ कहाँ अगर सुखी है सारे बराबर सुखी नहीं है सिद्ध हो गया ना अच्छा लगता है सुअर को अच्छा लगता है आपको थोड़ी अच्छा लगता है तम कर रहे हैं है वो मनुष्य मनुष्य के के लिए लिए नहीं है। जो बात को पकड़ो टॉपिक छोड़ो मत हाँ न्याय दर्शन में यही तो बताया गड़बड़ की कहाँ गड़बड़ करता आदमी बार में व्यक्ति चौवन प्रकार की गलतियां करता है। कितनी चौवन वो सारी बताइए दर्शन पढ़ते नहीं समझते नहीं और कहीं तो पढ़ के भी जान के घोटाला करते हैं तो वो ऐसी गलतियां करते हैं कि गलतियों से बचना पड़ता है तब आपको सत्य समझ में आएगा उसके लिए सबसे पहले मन शुद्ध होना चाहिए तब सत्य समझ में आएगा जिसका मन शुद्ध नहीं है उसको सत्य समझ में नहीं आएगा पहले तब भी नहीं आएगा उसको छल है जी, अच्छा पांच प्रकार का हित्वाभाष है और बाईस प्रकार के निग्रह स्थान है और चौबीस प्रकार की जातिया है हो गया चौवन <laughs> वो पांच का पहाड़ा याद हो गया पांच अट्ठे चालीस पांच एकम पांच पांच दूनी दस पहाड़ा पूरा याद कर लिया तो उसको पांच अट्ठे चालीस याद करना तो हो गया ना याद तो सही उत्तर तो याद हो ही गया अब कोई और गलत उत्तर हो तो क्या उसको भी याद करना पड़ेगा नहीं। गलत तो कुछ भी हो सकता है तो अगर उसको सही बात समझ में आ गई तो गलत तो चौवन भी हो सकती हैं चार भी हो सकती हैं उसको सबको याद क्या करना सही वाला याद कर लो गलत वाले की याद करने की जरूरत ही नहीं है हमको सही वाला याद है सही तब याद होता है जब पहले मन शुद्ध हो जब सत्य को खोजने की इच्छा हो सत्य को जानने की इच्छा हो मन शुद्ध है तो हमको सत्य समझ में आ जाएगा और अगर हमारी इच्छा ही नहीं है सत्य को जानने की सत्य को जानते हुए भी स्वीकार करने की इच्छा नहीं है तो घोटाले तो बीस हैं गड़बड़ करने के रास्ते तो बीस हैं पचास है कोई भी गलती करेंगे जानबूझ के करेंगे कहीं अनजाने में भी कर डालेंगे जानबूझ के तो बहुत सारी करेंगे क्योंकि मन साफ नहीं है ईमानदारी है ही नहीं समझते हुए भी घोटाला करेंगे और दुनिया में बहुत लोग करते हैं दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया और दोनों ईमानदार दोनों सत्यवादी हैं सत्यमानी हैं सत्यकारी हैं सत्य आपस में बैठ के सुलझा लेंगे तीसरे को बीच में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सत्यवादी हो सकती है कुआ विचार कम हो सकता है व्यक्ति अल्पज्य है गलती तो हो ही सकती है पर उसका लक्ष्य है सत्य को जानना तो कोई दूसरा बुद्धिमान उसको समझा देगा कि आपकी ये गलती है तो वो सत्यवादी है तो समझ लेगा स्वीकार कर लेगा अगर सत्य को ग्रहण करने की इच्छा है तो यदि नहीं है तो फिर वो दो में आपस में फैसला नहीं होगा फिर तीसरे को बिठाना पड़ेगा इसलिए लोग कोर्ट में जाते हैं जब दो आपस में नहीं निपटा पाए इसलिए तीसरे को बीच में डालना पड़ा भाई तुम करो फैसला तीसरा चौथा पांचवा कई बीच में बिठाने पड़ते सुप्रीम कोर्ट में तीन, तीन तीन पांच पांच छ छ सात सात नौ नौ पंच होती न्यायाधीशों की लोग बैठते हैं फिर उनकी बातें सुनते हैं फिर वो निर्णय करते हैं कि किसकी बात ठीक है किसकी गलत आपस में निर्णय हो सकता है यदि दोनों सत्यग्राही हों तो दोनों का मन शुद्ध हो तो और दो में से एक का भी मन में गड़बड़ है तो फिर आपस में फैसला नहीं हो पाएगा तो मन शुद्ध रखना है तो सत्य समझ में आएगा जम के चलो तो बात समझ में आ जाएगी और व्यक्ति क्या करता है जब टॉपिक चल रहा होता है और उसकी बात कट जाती है सामने वाले ने मजबूत तर्क रखा या प्रमाण बलवान रखा उसकी बात कट गई तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात तो फेल हो गई पड़ गया मेरा तो अपमान हो गया अब उस अपमान से बचने के लिए वो फिर छटक करता है वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है बस यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है कहते हैं छटक भागने की कोशिश करता है क्यों भागता है भाई सच्ची बात को स्वीकार कर अभी तीन मिनट में फैसला हो जाएगा सत्य असत्य निर्णय करना ईमानदारी से हो तो कोई बहुत देर नहीं लगती है बहुत जल्दी निर्णय होता है देर इसीलिए लगती है कि व्यक्ति सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहता कुछ सुधरना ही नहीं चाहता फिर इसलिए देर होती है कर रहे थे एक ने कहा पांच अठे चालीस दूसरे ने कहा तैतीस उसने का अच्छा गिनके बता होती तो अभी गिन के बताएगा तो सीधा चालीस हो जाएगा एक मिनट में फैसला हो जाएगा और तैतीस गलत हो गया अभी समझ में आ जाएगा और जब उसकी सत्य को जानने की या स्वीकार करने की इच्छा नहीं है तो वो बीच में बहना करेगा कि देखो भैया ये पार्ट पांच का पास है मैं जा रहा हूँ मुझे दही लानी है दुकान बंद हो जाएगी कल बात करें ऐसे <laughs> बहाना मार के भाग जाएगा <laughs> जब पता है उसको मेरे पास उत्तर तो है नहीं मैं फंस जाऊँगा उसको समझ में भी आ रहा है मैं हार जाऊंगा तो बहाना मार के बीच में से भागता है कि मुझे दुकान से दही लानी है दुकान बंद हो जाएगी मैं तो जा रहा हूं कल बात करूंगा अब कल कौन आएगा बात करने टल गई तो टल गई तो इसका नाम को बदल देना जो बात पूछी गई उसका उत्तर नहीं देना उससे उलट सुलट बोलना प्रसंग से बाहर बोलना ये सब स्थान ये सारी गलतियां और ऐसी गलतियां लोग करते ही रहते हैं बहुत से लोग अनजान बुझ के करते हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हम फंस गए अब हमारे पास उत्तर तो पूछा नहीं तो बात को बदलो ऐसे लोगों को सत्य कभी समझ में नहीं आएगा उनको द करने की इच्छा ही नहीं उनको कभी समझ में नहीं आएगा तो महर्षि मुशी धन कमाना है जिन लोगों का उद्देश्य भौतिक साधन इकट्ठे करना है अर्थ और काम धन और भोग के साधन जिनको ये इकट्ठा करना और सत्य समझ में नहीं आएगा सत्ता नाम मोदी जी को याद है देख लो मनोजी कशलोत तो कामेश्वर सत्ता नाम धर्म ज्ञानो विधीयत जो नहीं है क्या कहा मैंने भोगों के पीछे नहीं भाग रहे जिनका लक्ष्य सत्य को जानना है उनके लिए धर्म का ज्ञान है उनको धर्म समझ में आएगा। ये कौन? आए ऊंचा प्रमाण वेद है तो वेद की बात चुपचाप प्रेम से सीधी सीधी स्वीकार कर लेंगे बात खत्म हो गया सत्य का निर्णय जब तो सत्य को जानने की इच्छा ही नहीं है तो वो कह साहब वेद किसने देखे वेद किसने लिखे हैं ऋषियों बैठे थे जंगल में पढ़ने काले करते रहे कुछ का कुछ लिख डाला जो मन में आएस लिख डाला ये कोई प्रमाणिक थोड़ी है ऐसे बोलने वाले वो भी आरे समाजी हाँ आरे समाजी वक्ता जो ये बोलते हैं पन्ने ऋषियों के पास कोई काम तो था नहीं वो फालतू तो बैठे पन्ने पानी लेके भाग गया और क्या उनका उद्देश्य पैसे कमाना है ना तो वो तो पैसे के लोभ से किया वही तो कह रहे ना धन और भोग में जो फंसा हो उसको धर्म क्या समझ में आएगा उसको तो धन दिखता है और भोग कैसा धन दिखते हैं उसको धर्म समझ में नहीं आएगा तो सत्य को जानने की इच्छा स्वीकार करने की इच्छा पहले मन में होनी चाहिए मन शुद्ध होना चाहिए फिर देखो फटाफट समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा छोटे बच्चे को समझ में आता है नचिकेता को समझ में आता है वो को कोई बौद्ध विद्वान तो नहीं था कोई बड़ी उम्र का भी नहीं था उसको सत्य समझ में आता है बड़े को क्यों नहीं आएगा उससे ज़्यादा बड़ी उम्र का उसकी सत्य को जानने की इच्छा उसको फटाफट भठ समझ में आ गया तो न्याय दर्शन में यह बताया कि दुख जो है वो कारण है जीवन में इतने दुख आते हैं इतने दुख आते हैं समस्याएं आती हैं एक के बाद एक आती रहती हैं। और फिर वो ऐसी ऐसी दुख और समस्याएं आ जाती हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी ऐसे ऐसे दुख आ जाते जिसको कैंसर हो गया उसने कभी सोचा था मुझे कैंसर हो जाएगा आती है कि हर दस मिनट में या हर पांच मिनट में किसी को ग्यारह सेकंड में एक मनुष्य को कैंसर होता है अमेरिका में या सब जगह अमेरिका में में बताओ हर सेकेंड में एक व्यक्ति कैंसर से रोगी हो जाता है उसने कल्पना की थी कभी कि मुझे हो जाएगा ऐसे ऐसे दुख आ जाते हैं जो कल्पना में भी नहीं है हाथ पाँव टूट जाता था किसी ने कल्पना की थी मेरा एक्सीडेंट में हाथ पांव टूट जाएगा कोई आता दुख हार्ट टूट जाता है पांव टूट जाता है डायबिटीज़ हो जाती है कोई कल्पना नहीं करता मुझे डायबिटीज हो जाएगी और फिर हो जाती है। और फिर जीवन भर बेचारा परेशान होता है उससे किसी को बीपी बढ़ जाता है किसी का बीपी लो हो जाता है किसी को किडनी की समस्या है कोई पता नहीं कितने प्रकार के रोग हैं और कितने प्रकार के लोग मिलते हैं वो जो धोखा देते हैं छलखपट करते हैं झूठा रोग लगाते हैं परेशान करते हैं घर घर में समस्या है इसीलिए तो है कि सबको धन चाहिए सबको भोग चाहिए ईश्वर किसी को माने बैठे यह है भ्रांति अविद्या इसके कारण समस्याओं की आखिरी जड़ अविद्या है श्री जी आर्य समाज के आठवें नियम में क्या कहा अविद्या क्या कहा? अभी मेहनत नहीं करता दो चार छोड़ दो अपवाद लोग कही अविद्या को बढ़ाने वाले काम करेंगे अविद्या को कम करने वाले काम नहीं करेंगे उल्टे काम करें जिससे अविद्या और बढ़ती रहे इसलिए सबसे पहले कई वर्ष पहले एक व्यक्ति ने कहा ऐसा करेंगे तो उसको तो भ्रांति हो जाएगी मैंने कहा हाँ, होगी तो सही भ्रांति में जिय रहे अगर भ्रांति दूर हो जाए तो यहां कौन रहेगा फिर तो सारे मोक्ष में ना जाएंगे ये दुनिया चली इसीलिए रहे कि लोग एक दूसरे हमें वो समझता है ये मुझसे बहुत प्रेम करता है इसलिए वो उससे प्रेम कर रहा है वो ये समझ रहा है कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है जबकि वो भ्रांति में वो प्रेम नहीं करता वो अपने स्वार्थ के लिए बैठा है हाँ जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा उस दिन उठा दिखा दे जाओ नमस्ते तू कौन और मैं कौन उस दिन पहचानेगा भी नहीं यहाँ रोज ऐसे ही तो होता है आप मन पति प्रियो भवती न तू पत्युह कामाय पतिह प्रियो व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए सब चीजें प्यारी लगती हैं, न कि इसलिए अच्छी लगती हैं कि वो ऐसी चीज है ऐसी चीज होने से वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो चीज मुझे सुख दे रही है इसलिए अच्छी है और जिस दिन वो दुख देना शुरू कर देगी उस दिन नमस्ते तू कौन और मैं कौन निकल यहां <laughs> उस दिन बगा देंगे चल निकलिए और लोग इसी स्वार्थ में जी रहे हैं और इस भ्रांति में जी रहे हैं कि वो व्यक्ति मुझे बहुत सुख देगा मेरे लिए बहुत अच्छा होगा होगा वो इसी भ्रांति में जी रहे हैं और जिसको ये पता चल जाता है वो सुखदायक नहीं होगा वो उसको वैराग्य हो जाता है वो मुख्य में चल जाता है वो कहता है जिसको हाथ लगा वो सारे नेता है वो एक बिच्छुओं की बात सुनाते थे हमारे गुरु जी कथा चलती है ना एक बिच्छुओं की लाइन जा रही थी बिच्छू समझते हैं जो डंक मारता जोर ऐसे पीछे पूँछ खड़ी रहती है उसकी जा रही थी किसी ने पूछा भाई इनमें से इनका नेता कौन है बिच्छुओं का तो सारे नेता है तो जिसको हाथ लगा दे वही नेता है पता चल जाएगा कौन नेता है जिसको हाथ लगाएगा वही नेता है पता चल जाएगा एक डंक मारेगा जाएगा तो यहाँ सारे ही नेता हैं मतलब सारे ही स्वार्थी सब अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं तो जिस जिस को ये समझी है उसको तत्व हो जाता है उसको दुख दिखने लगता है तो दुख में कोई कैसे रहेगा इसलिए वो भागता है कहता निकलो यहां से झंझट ऐसे उस सूत्र में बताया कि कोई विकलांग है कोई पूर्णांग है वुखी है कोई मनुष्य है कोई पशु है कोई पक्षी है और मैं ये बताई बहुत सी बातें रोग योग आदि आते ही रहते हैं लड़ाई झगड़ा झंझट ज़ड़ सब होता ही रहता है रहते हैं जिसकी कल्पना नहीं थी तो ऐसे जो व्यक्ति विचार करता है और ईमानदारी से पक्षपात रहित होकर जीवन को समझने की कोशिश करता है उसको समझ में आता है कि यहां दुख बहुत है तो गौतम मुनि जी कहते हैं उनको मैं अपने शब्दों में कहता हूँ उनकी भावना यही है जो मैं आप संसार में दुख देखो और इससे बाहर निकलो वैराग्य प्राप्त करो दुख देखोगे तो वैराग्य होगा कैसे सोचेंगे सोचने का ढंग बताते हूँ पहला जन्म है पहला तो नहीं है ना नहीं। कहते हैं कि जी संसार में बड़ा सुख है खाएंगे पियेंगे और नाचेंगे गाएंगे डांस करेंगे पार्टियों में जाएंगे मजा करेंगे अच्छे बढ़िया कपड़े फैशन बंगला मकान ये सब बनाएंगे और बड़े सुख से जिए कहते हैं अच्छा क्या ये तुम्हारा पहला जन्म है हाँ या ना नहीं, ना हो चुके पता ही नहीं कोई बात नहीं थोड़ी सी कल्पना कर लो पता तो नहीं है, ठीक ठीक कल्पना कर लेते हैं एक लाख दो लाख पाँच लाख दस लाख कुछ भी कल्पना कर लो चलो पाँच लाख जन्म मान लो पाँच लाख जन्म हो गए अब तक पता तो है नहीं पांच से कम भी हो सकते हैं अधिक भी हो सकते हैं हम ऐसे मोटी गिनती कर लेते हैं थोड़ी सी कल्पना कर लेते हैं पांच लाख जन्म हो गए पिछले पांच लाख जन्मों में क्या किया स्कूल नहीं गए थे क्या पढ़ाई नहीं की थी क्या पैसे नहीं कमाए थे क्या पिया नहीं था क्या सारे काम किए स्कूल भी गए बच्चे भी पैदा किए सारे काम कर लिए घर गृहस्थी सब चला ली अब पाँच जन्म तक खाया पिया भोगा संसार के सुख कुल मिलाकर परिणाम क्या हुआ क्या इच्छाएं शांत हो गई नहीं वह भौतिक सुखों को भोग भोग कर पांच लाख जन्म में इच्छाएं शांत नहीं हुई तो इस एक जन्म में शांत हो जाओ हम नहीं कहते हैं। ऐसे सोचो जब तो जन्म में हमें वो कार्य सिद्धि नहीं हो पाई तो एक जन्म में क्या हो जाएगी इतने जन्म में नहीं हुई तो अब भी नहीं होने वाली और पिछले जन्म में दुख कितना भोगा वो आज के जन्म से कल्पना कर लो इस जीवन में कितने सारे दुःख भोगे हाँ या ना आते वो भी आ जाते हैं ज़बरदस्ती भोगने पड़ते हैं क्या करें मजबूरी है सारे दुख हमको इस जन्म में भोगने पड़े जो हम भोगना नहीं चाहते थे फिर भी भोगने पड़े और जैसे इस जन्म में दुख भोगने पड़े ऐसे पिछले जन्मों का भी कल्पना कर लो उसका भी अनुमान कर लो लेने के बाद तो दुख आता ही है और पहले पाँच लाख जन्म हो ही चुके हैं तो बहुत सारे दुख हम भोग चुके हैं पहले भी तो इस तरह से यदि हम दुख को भी साथ साथ देखें और सार ये निकालें कि इतने जन्मों तक सुख भोगने से तृप्ति नहीं हुई दुख भी बहुत भोगने पड़े ये दुख मिश्रित सुख भोगने योग्य है को तत्वज्ञान हो जाएगा कि ये सांसारिक सुख भोगने योग्य नहीं है फिर इस इसके कारण उसी की भावनाओं को मैं बता रहा हूं मान लो एक गिलास दूध है आपके पास और उसमें थोड़ा सा आपकी आंख के सामने थोड़ा सा जहर डाल दे आपके सामने टपका दे देखो ये जहर डाल दिया आपने दूध में और फिर आपसे कहा जाए लो पी लो इसको अब आप पी लेंगे क्या <laughs> दूध है गरम गरम मोटी मलाई है फिर क्यों नहीं पीते आप क्या दूध नहीं है है ना? फिर क्यों नहीं पीते तो हाँ आप कहो ये दूध नहीं है जहर है इसका नाम दूध मत बोलो इसको तो जहर बोलो आप तो हल उसका नहीं नहीं दूध मत बोलो नाम भी अड़ा बढ़ा देंगे उसका तो भाषिकार कहते हैं यथात अनादेय मिति जैसे विष का योग होने से वो दूध ग्राह्य नहीं होता छोड़ने लायक होता है पीने लायक नहीं होता जैसे आप छोड़ देते हैं अग्राह्य मिति ऐसे ही दिया आपने जहरीला दूध छोड़ दिया ऐसे ही संसार के सुख मिश्रित इस दुख मिश्रित इस सुख ये भी तो वैसा है जहरीली मिठाई है जहरीला दूध है जितने भी सुख हैं संसार के वो सब जहरीली मिठाई है, है। जहरीला दुःख है जो बुद्धिमान होता है वो दूध को छोड़ देता है जहरीले दूध को और मरा जो ध्यान नहीं देता कि इसमें जहर है वो तो कहता नहीं बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी मलाइया खाओगी और मजा आएगा उसको जहर नहीं छोड़ेगा बस तो इन्होंने यहाँ शुरू की कि संसार में दुख को देखो सुख को मत देखो हैं तो दोनों अब तक पाँच लाख जन्म हो गए हमने सुख देखा इसीलिए फंसे रहे मैं दुख देखो और छोड़ दो अपना जाओ मुक्ति में वहाँ आपको बढ़िया सुख मिलेगा जैसा चाहिए और दुख बिल्कुल नहीं मिलेगा जो यहाँ भोगना पड़ता है अब आपको दंड इसलिए भोगना पड़ेगा कि पाँच लाख जन्म तक आपने सुख लिया अब गलती तो आपने की अब उसका दंड भी आपको ही भोगना पड़ेगा हम क्या करें <laughs> <laughs> वो क्यों तो इतने संस्कार बनाए वो आपके ही तो बनाए हुए हैं अब आपको कोई उससे टक्कर लेनी है लड़ो इसी का नाम तो जीवन है इसी का नाम तो जीवन है कि उन अपने उल से लड़ो जो लड़ेगा वो जीतेगा और जो आलसी बन के पड़ा रहेगा तो बिल्ली तो कबूतर को खा जाएगी कबूतर यूं आंख बंद कर लेगी नहीं नहीं नहीं कोई बिल्ली नहीं है तो बिल्ली भाग दौड़ जाएगी बिल्ली से तो टकराना पड़ेगा पंख मारो और उड़ जाओ बिल्ली की पकड़ से बाहर निकलो नहीं तो बिल्ली नहीं छोड़ने वाली हम्म व्यवहार हमारा ही तो है यदि हमारे व्यवहार से दुखी, दुखी हो गया वो तो हम हमसे दूर हो जाएगा क्योंकि व्यवहार हमने थोड़ी कोई खाएगा <laughs> आत्मा का तो कोई खाता नहीं ना नहीं। खाने की चीज है वो किसी के साथ हम जो रिलेशन संबंध रखते है व्यवहार की वजह से ही तो रखते हैं तो जिसका व्यवहार अच्छा है उसके साथ संबंध रखेंगे जिसका व्यवहार खराब है उससे तोड़ देंगे संबंध तो यही तो पद्धति है व्यवहार अच्छा है तो वो हमसे संबंध रखेगा हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा तो वो अपना संबंध तोड़ देगा वो जो अर्थ होता है कि जैसे मुझे सुख अच्छा लगता है ऐसे ही दूसरे को भी अच्छा लगता है जैसे मैं सुख चाहता हूँ वो भी चाहता है जैसे मैं ये चाहता हूं कि मुझे सुख देवें तो मुझे भी दूसरों को सुख देना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं ऐसा दूसरे के लिए भी चाहे यह है आत्मवत् तो उस व्यवहार और में आत्मा शरीर तो साधन है व्यवहार तो आत्मा के साथ ही होता है शरीर तो व्यवहार करने का माध्यम है सुख दुख देना लेना वो तो आत्मा ही करेगा ना और आत्मा कोई सुख दुख होने वाला है तो व्यवहार तो केवल उसका एक साधन है जिसकी वजह से हम सुख दे पाते हैं या आत्मा है तो यदि हम हमको सुख दे तो हमें भी सुख देना चाहिए दूसरा को दुख ना तो स्वयं तो सुख चाहता है और दूसरे को दुख देता है इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा कल्पना ठीक है तो हमें सार क्या निकला सारी चर्चा का कि संसार में सुख मत देखो दुख देखो सुख देखेंगे तो फंस जाए जन्म तक सुख देखा इसलिए फंसे हुए अब बाहर निकलना है तो दुख देखो हर चीज़ में दुख देखो दुख हम एव सर्वम विवेक ना पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में कह दिया दुख ही दुख दिखता है कहीं भी सुख नहीं दिखता इसलिए वो इसको छोड़ के भागता है मोक्ष में वहाँ उसको सुख दिखता है आगे हो जाएगा बस फिर गाड़ी चल पड़ेगी मोक्ष की तरफ